IET NCERT द्वारा प्रस्तुत है यह श्रृंखला तुम्हारी चिट्ठी तुम्हारी चिट्ठी के अंतर्गत प्रस्तुत है यह कार्यक्रम हमने लिखी चिट्ठी हेलो बच्चों हेलो भैया कैसे हो सब लोग ओके okay. तो ये बताओ कि आज हम क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे आज हम चिट्ठी लिखेंगे और क्या करेंगे मुझे <laughs> तो चिट्ठी लिखना आता ही नहीं <laughs> अरे हम चिट्ठी नहीं लिखेंगे हम तो चिट्ठी लिखने का खेल खेलेंगे <laughs uphill> ठीक है ठीक <laughs> है क्या <laughs> खेलेंगे चिट्ठी लिखने का खेल हां तो हम सब खेलेंगे ये खेल ठीक है अ तो आप सब बोल ना और मैं लिखूंगा ठीक है ठीक है लेकिन हम के से लिखेंगे हम चिट्ठी कैसे लिखेंगे अरे मुझे लिखो <laughs> मुझे चलो अ मैं ही शुरू करता हूं ठीक है अच्छा तो सबसे पहले हम चिट्ठी में क्या लिखेंगे? न, क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे क्या आ... लिखेंगे लिखेंगे नमस्ते भैया ओ <laughs> भाई सबसे पहले तो नमस्ते ही करेंगे ना अब तो सबसे पहले लिखेंगे नमस्ते भैया क्या लिखेंगे नमस्ते भैया हम्म hmm, नमस्ते भैया <laughs> अरे अरे हंसने की क्या बात है हम सबसे पहले नमस्ते ही तो करते हैं ना समझे कि नहीं हां जी तो सबसे पहले क्या लिखेंगे नमस्ते भैया हां अब समझे सभी बच्चे तुम लोग मुझे चिट्ठी में क्या कहना चाहते हो बताओ बताओ सोचो सोचो सोचो क्या हम चिट्ठी में कुछ भी लिख सकते हैं हां हां कुछ भी लिख सकते हैं सोचो सोचो मैं बोलूं हां बोलो बोलो भैया हमें खेल खिलाते हैं अरे <laughs> भैया ही को बोल रहे हो भैया हमें खेल खिलाते खेल हैं ऐसा लिखेंगे चलो ठीक है भैया आप हमें खेल खिलाते हैं हम्म hmm, बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात अच्छा और सोचो और सोचो तुम सोचो दीप सोचो सोचो हां मोनू तुम भी सोचो और मोनू तुम भी मैं बनाऊं हां बताओ नहीं मैं बनाऊंगी हां चलो तुम बताओ तुम बताओ आप हमें अच्छे लगते हैं अच्छा तुम लोग भी मुझे अच्छे लगते हो अच्छा चलो हम इसे लिख लेते हैं ठीक है आप हमें अच्छे लगते हैं ठीक है अच्छा चलो और क्या बनाएंगे और कौन बताएगा बताओ मैं बताऊं मैं बताऊं हां दीपू तुम बताओ बताओ मैं कल नहीं खेलूंगा मैं कल नानी के घर जा रहा हूं अरे वाह बहुत अच्छा वाक्य बनाया तुमने मैं यह भी लिख लेता हूं ठीक है मैं कल नहीं खेलूंगा मैं नानी के घर जा रहा हूं हम्म अच्छा और कोई बताएगा बच्चा मैं बनाऊं हां तुम बताओ चलो मुझे चोर पुलिस का खेल पसंद है हम्म ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है बहुत अच्छा वाक्य है भाई ठीक है इसको भी लिख लेते हैं हम मुझे चोर पुलिस का खेल पसंद है हम मुझे लगता है कि अब चिट्ठी लगभग पूरी हो गई है तो एक काम करते हैं तो मैं आखिर में ये भी लिख देता हूं कि अब हमारी चिट्ठी पूरी हो गई ठीक है ठीक है और इसके बाद हम नमस्ते कर लेते हैं ठीक है ठीक है तो हम लिखेंगे नमस्ते भैया <laughs> क्या लिखेंगे नमस्ते भैया हां नमस्ते भैया ठीक है और उसके बाद सबका नाम आ जाएगा जैसे दीपू मोनू मुनमुन माही ठीक है ठीक है अच्छा चलो तुम्हारी चिट्ठी पूरी हो गई तो इस बात पर हो जाए ताली अच्छा ठीक है ठीक है तुम्हें तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर सुना देता हूं ठीक है ठीक है तो सुनो नमस्ते भैया आप हमें खेल खिलाते हैं आप हमें अच्छे लगते हैं मैं कल नहीं खेलूंगा मैं नानी के घर जा रहा हूं मुझे चोर पुलिस का खेल पसंद है अब हमारी चिट्ठी पूरी हो गई नमस्ते भैया दीपू मोनू मुनमुन और माही तो ये चिट्ठी पूरी हो गई तालियां देखा हम सब ने चिट्ठी लिख ली ना हमने लिखी चिट्ठी अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम कलाकार संदीप भट्ट और बच्चे ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगरू और अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उन्नीयाल आलेख निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सीआईईटी एनसीईआरटी